यदर्थम आकाश आदि प्राणाता तदि दर्श जिस प्रयोजन को लेकर के आकाश आदि से आरंभ कर, कर प्राण पर्यंत की सृष्टि कही गई है उसी का प्रयोजन को आप बताने जा रहे हैं बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण भंच कैर्मन शरीरं शरीरम सप्तश सूक्ष्म शरीरं सप्तश भी सूक्ष्म तलिंग बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण पंच मन और बुद्धि ये सत्रह तत्व इनसे मिला जुला हुआ जो शरीर है उसका नाम लिंग शरीर भी है इस सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं इनको ज लिंग मुचित है उसे लिंग शरीर नाम से भी कहा जाता है बुद्ध योगानी कर्माणी व्यापारा बुद्ध मने ज्ञानी कर्माणी मैने व्यापारा बुद्धि मैंने ज्ञान ज्ञान इंद्रियों के साथ जोड़ेगा और जन नीचे बुद्ध हो मैने ज्ञानी कर्माणी मैने व्यापारा तजन का इंद्रिया तजन इंद्रियों क्या कहेंगे बुद्धि इंद्रिया कर्मेन्द्रिया चेती बुद्धि बुद्धि बुद्धि कर्म कर्म बुद्धिकर्मेन्द्रिया चाण बुद्धिंद्रिया प्राणा पंच का मनसा उनके क्या है वो एक प्रत्येक वस्तु पांच पांच है ज्ञानेन्द्रिया भी पांच है कर्मेद्रिया भी पांच है और प्राण भी पांच तई ही उनके साथ मनसा विमर्षात्मक धिया निश्चित रूपया बुद्धिया चाह ना। उन के साथ में संशयात्मिका मन और बुद्धि कुल मिलाकर हो जाते हैं भी, संख्या ही। संख्या वाले से का नाम भवती। उसी का एक और दे रहे क्या उच्च निश्चया ना उसको बता रहा है छिपा हुआ क्या है साक्षित साक्षात्कार करने में उपयोगी है इसे शरीर का नाम लिंग शरीर उच्चते गया उच्चते वेदांत इसलिए वेदांतों में है इसका नाम लिंग शरीर रखा गया एवं सुख शरीदाय तथा विमानित प्रयुक्त राजस्थान अब देखिए व्यक्ति समृष्टि की व्याख्या करेंगे व्यक्ति की सृष्टि होती है समृष्टि की सृष्टि करने की जरूरत नहीं है क्यों कि सारा वृष्टि मिलके तो कोई समस्ती है ना कोई पहले अलग समी करके पैदा थोड़ा हो जाता है फिर अलग से वृष्टियों को पैदा थोड़ी करेंगे इन सकल वृष्टियों को अभिमान करने वाला समस्ट जैसे आपका शरीर पैदा हुआ जब शरीर पैदा हुआ शरीर में करोड़ों कीटाणु पैदा हुए तो कीटाणुओं से तो बना हुआ रेड ब्लड कारपोरेस है वाइट ब्रेड कार्पोरेसिबा है ये तो है मिल करके बन गए और है क्या शरीर में कीटाणुओं का पुतला है ये हजारों व्यी कीटाणु है लाखों करोड़ों वैसे तो बताया छह अरब आजकल वैज्ञानिक बोलते हैं छ अरब कीटाणुओं का एक शरीर होता है तो छ अरब व्यस्टि शरीर में है और उसका अभिमान कर रहे हैं आप समझते हो इसी इस तरह से ये सारे व्यस्ती हो गए इन सब का अभिमान करेगा वो जो भी वो समि का समि का कोई अलग सृष्टि नहीं होती है। व्यस्तियों की सृष्टि होती है और सिर्फ अभिमान को जीवात्मा का लेता है इतना ही इसे समस्ती कोई शरीर का निर्माण नहीं होता कभी विचार समृष्टि कोई जरूरत नहीं तात्पर्य है क्योंकि व्यस्टि को सीधे भ्रम करके मोह मुक्ति दृष्टि भी जरूरत नहीं वृक्षि को समि में लय करोगे समस्टि को जो है फिर क्यों बनना हो क्रम मुक्ति हो गया ना फिर वो ये क्रम मुक्ति फिर ये मतलब व्यक्ति को समि में एक करने का मतलब यहां से ब्रह्म लोग जाएंगे ब्रह्मा जी जो हिरणगर से एक हो जाएंगे फिर हिरणगर में मुक्त होगा तब तो आप उक्त हो जाओ ब्रम्हर हो गए मुक्ति हो ना कोई जरूरत नहीं है सद्यो मुक्ति में क्या है जीव ही ब्रह्म सीधा क्या है वृष्टि ब्रह्म हो गया कहा अति समष्टि का अलग कोई सृष्टि की जरूरत ही नहीं रह जाता और वास्तव में है जी सकल वृष्टियों का अभिमान जो जीवात्मा करे वही समि का है। इसलिए यहां पर करे इस लिंग शरीर का अभिमान करने वाले दोनों हैं। कौन कौन ईश्वर भी है प्राग्ध भी है जब प्राग्ध ईश्वर अभिमान करेगा तो इसका नाम तेजिस ईश्वर इस शरीर का विमान करेगा तो उसका नाम हिरण्य होगा अंतर क्या है कई एक लिंग शरीर का विमान करता है और हिरणगर सकल लिंग शरीरों का विमान। करता इतना है कितना इसका कहना देखिए प्राज्ञ ईश्वर प्राग्ञ का और ईश्वर का दोनों का अवस्थान्तर बताएंगे जिसके द्वारा इस लिंग शरीर का अभिमान के द्वारा व्य जो, जो प्राग्ञ है किंचाधि का अभिमान करने वाला है उसको व्यक्ति कह देते समस्त उपाधियों का अभिमान करने वाला क्या समस्ती कह रहे देखिये प्राज्ञो मलिन सत्य प्रदान अविद्या को जीव प्राज्ञ कौन है मलिन सत्य प्रदान अविद्याला है तेज शब्दवाची अंतकरणोपलक्षित लिंग शरीर में अभिमे त्रभिम कर श्लोक में था जो श्लोक पढ़ा है नहीं प्राजा तेज सत्व प्रपद्यते हिण्य गर्वता त्र मैं लिंग शरीर में अभिमान करने के द्वारा उस प्राग्ञ का ही दूसरा नाम हो गया तेजसर उसका नाम तेजसूर्या क्यों क्योंकि प्राग्य जिसका विमान कर रहा है वो क्या है वो तेजोमयी पदार्थ ये सत्रह आइटम क्या है तेजोमयी पदार्थ पंच ज्ञान पंचकर्मेंद्रिया पंच, पंच प्राण और मन एवं बुद्धि पंच प्राण लेते हैं लेकिन शांत के दर्शन कर पंच प्राण नहीं लेते हैं पंच तन्मात्राओं को पंच तन्मात्रा जो शरीर का उपान कारण बनता है उनको तो, वही वही वही।, तो वही तेजस हो गया ना जो शिश्रुक्ति का अभिमान है वही सुख शरीर का अभिमान ही है कारण शरीर स्वप्न का मतलब क्या हो गया सुख शरीर है ना इसे वही प्राग्ञ तेजस हो गया जब तो सुक्ति में अभिमान कर रहा था मतलब कारण कारणशील रूपा विद्या मात्र का अभिमान कर रहा था तब उस, आ, उस आत्मा का नाम प्राग्ञ पड़ गया और वही आत्मा का नाम अब तेजस्व पड़ गया जब तब अंतकरण रूपा सुख शरीर जो है अंतकरण आदि युक्त जो सुख शरीर है जो तेजस्व रूपा है उसका अभिमान करने से उसका तेजस पड़ गया है तो वही आत्मा अविद्या में प्रतिबिंबित तो चेतन उस अविद्या चेतन का अलग अलग नाम पड़ रहा अविद्या तो प्रतिम पढ़ा हुआ चेतन का नाम मलिन सत्य प्रधान अविद्या पढ़ा हुआ नाम हो गया था और शुद्ध सत्य प्रधान होता अविद्या में प्रतिम पढ़ा उसका नाम ईश्वर हो गया शरीर व्यक्ति कारण शरीर का अभिमान करने वाला जो आत्मा है उसका ना प्राज्ञ हो गया सकल व्यस्टि शरीरों का कारण शरीरों का अभिमान करने वाला समष्टि में जो आत्मा उसका नाम ईश्वर है तो वही ब्रह्म दोनों का अभिमान कर रहा है इसको आगे बड़ा सुंदर समझाएंगे जैसे आकाश है आकाश का प्रतिमा जल में यहां नदी में पड़ रहा है और आकाश का प्रतिमा बादल में भी पड़ रहा है आकाश का प्रतिमा वहां भी पड़ रहा है यहां भी पड़ रहा है यहां जो पड़ रहा है वह आकाश दूरी में है वहां जो पड़ रहा है आकाश के नजदीक है और बादल एक व्यापक स्वरूप है नदिया बादल का विषि स्वरूप है बारिश हो गया तबादक स्वरूप में जो चेतन का जो आकाश पड़ा वो का दृष्टान आगे समझाएंगे इसी प्रकार से जो था पहले वो समि का, का जो कर रहा था और समीश् जब मानकर उसका नाम क्या पड़ेगा हिरण्य गर्व तैयार तो और व्यस्टिता समष्टिता इसी इस प्रकार से उन दोनों की व्यस्तता और समस्टिता को समझना अरे वो तो शरीर को थोड़ी कहेंगे वो तो के लिए कहेंगे। को नहीं कहेंगे वैश्वानर या विराट जो शब्द होता है वो स्थूल शरीर का नाम है वो अब स्थल शरीर पैदा नहीं हुआ है ना अब तो स्थूल पंचम पैदा नहीं हुए है क्योंकि अभी करण में प्रक्रिया में अभी तक क्या किया है उत्पन्न वाले होने वाले प्राण और मन को समझाया पंची पंचीकरण करेंगे लोक पंची पैदा होंगे उन लोकों में शरीर पैदा होगा फिर वो सुर काेंगे जब तक वैश्वान आएगा बहुत दूर है वो प्राजा प्राज्ञा अविद्या अविद्या है है ऐसा जो जीव है, उसका हैं मन सत्य प्रधान अविद्याणोपलिंग तेजस तेजस नामक तेज शब्द वाच्यूता जो अंतकरण से उपलक्षित लिंग शरीर है केवल अंतकरण लिंग शरीर नहीं है लिंग पंच कर्मिंद्रिया भी है पंच प्राण भी है इसलिए कर अंत करण है तेजस तेज का कार्य तेज का कार्य पूता जो अंत से उपलक्षित जो लिंग शरीर होने से उस लिंग शरीर का अभिमान करने वाले क्या कहा तेजस नाम रंग दिया तेजस शब्द वाच्य अंत से उपलक्षित जो लिंग शरीर उस लिंग शरीर में अभिमान किया मतलब तादाद में अभ्यास कर लिया तब तो इस जीव का नाम तेजस पड़ गया तेज नामगतम प्रभर प्राप्त होती और ईशा ईश्वर कौन है विशिष्ट सत्व प्रधान मायाोपाधि कहा परमेश्वर विशिष्ट सत्व प्रधान भूदा माया है उपाधि जिसका उसका नाम ईशा है वो परमेश्वर है तत्र वो भी क्या कर दिया इसमें जितने लिंग शरीर हुए थे इन सारे लिंग शरीरों का अभिमान करने लगा तत्र त्र शरीर अहमित नोरता हूं ऐसा उसने अभिमान कर दिया अभिमान करने से उसका नाम क्या पड़ा हिरण्य गर्भदाम गर्व प्रपदे अनुषंग हिरण्य गर्भाम संज्ञा को प्राप्त कर गया तैज हिरण्य गर्वय लिंग शरण माने समान सती तय पर संभेद की निबंधना तब प्रश्न उठेगा भाई तेजसवी लिंगशन का अभिमानी है हिरण्य लिंग शर का अभिमानी है फिर एक नाम ही रखो दोनों का नाम एक होना चाहिए दो तो अलग नाम क्यों कर रहे हो जब दोनों ही एक ही चीज का अभिमान कर रहे हैं तो दो नाम नहीं होना चाहिए तब कहते हैं उसका कारण यह है दोनों बल एक ही का अभिमान कर रहे हैं नहीं एक लिंग का अभिमान करने वाला तेजस है और अनंत लिंग शरों का करने वाला हिरण्य यतो ह तैज से इरण करवया व्यष्टि तं समष्टि तंच भवति आतेव भेरिक्तेस्तः व्यष्टि का मतलब क्या व्यष्टो पादि विशिष्टो व्यष्टि व्यष्टो पादि माने एको पादि विशिष्टो व्यष्टि समस्त वस्तु व्यष्टो व्यष्टो माने एक समस्त माने सभी व्यष्टो पादि विशिष्टो समस्त उपाधि विशिष्ट समस्त विशेषता समस्टिंते व्याकरण में भी इसलिए एक उपाधि एक उपाधि समस्त बने सभी उपाधि एक उपाधि का अभिमान जो करेगा वो व्यक्ति कहा जाएगा और समस्त उपाधि का कामान करने वाला का नाम समि हो गया इसलिए परमेश्वर क्या था? जो पहले ईश्वर था जो मायावादी मायावादी क्या किया अनेक उपाधियों को पैदा अनेक उपाधियों को पैदा करने के बाद अब क्या हुआ उस समस्त उपाधियों का करने वाले कोई हो गया और एक एक करने वाले अलग अलग भी अनेक हो गए जो जीव अलग अलग अपमान कर रहा है उसका नाम तय तेजस्व दिया गया और समस्त को अपमान करने वाले का कर नाम दिया अभी दो पृथक सृष्टि नहीं है समस्ती सृष्टि और वृष्टि सृष्टि एक ही है और अभिमान करने के आधार पर वृष्टि और समस्ती संज्ञाएं दो हो जाती है ईशा मन ईश्वर तयो तय वृष्टित्व समुष्टित्व इसलिए ही भेद स्वीकार किया गया है ईश्वर से समृष्टृ जीवान विष्णु पृच कारण महा ईश्वर रूप है और जीव रूप है इसमें क्या कारण है उस कारण को बता रहे समस्ती स्वात्मता वेदना तथो वन्य साफ बोलते देखिए यहां पर आकर समिरी क्यों सर्वे शांत जितने उपाय सभी उपायों के साथ क्या करता है स्वाद तादाद मैं ही ये सब हूं ऐसा समझते आप समझते हैं हाथ पैर वगैरह क्या मैं हूं ऐसा समझ लेते हैं पैसों क्या समझ रहा है ये सारा जितना ब्रह्मांड में घूम रहे हाथ के पेड़ पैर पशु वगैरह जितने भी है जो कुछ भी ये सबको क्या कर रहे हो मैं ही हूँ ऐसा मेरी हाथ जैसे आदमी का हाथ भर होता है ऐसे सब उसी का है इसे क्या कहते हैं सहसर का पूर्व का सहसरा बोला भी नहीं बोला ये सारा पेड़ क्या है उस विराट शरीर के रोम के समान है नदियां उसके नाड़ियों के समान खून की नाड़िया ऐसी उपमाएं दी गई विराट शरीर केवल इस समस्त पाल सर्वेश्त्म वेदना ये सारे के सारे मेरे ही शरीर का है वह हिसाब ब्रह्मांड मिलकर के एक है और वह एक ब्रह्मांड मेरा शरीर है ऐसा जो अभिमान कर लिया उसको हम कहते हैं समी वो ईश्वरी कर सकता है ऐसे काम तद अभा और ऐसा अभिमान जहां जो नहीं कर पा रहा है तद अभा तो तो अन्य कुछ ईश्वर से जो अन्य एक नहीं वो बहुत है अन्य भोजन कर दिया इसलिए इस ईश्वर से भिन्न बहुत सारे हैं तो हरे का का लग लग है हरेक उपाधि का अभिमान करना अलग अलग है वो एक नहीं अनंत है इसे अन्य उस को नाम से कहा जाता है ईशमेश्वर गर्भ सर्वेशांपाधिकाना आगे ना सर्वेशां कौन सर्वेश मतलब किन सबका समस्त लिंग शरीरों का एक नहीं जितनी भी लिंग शरीर है सारे लिंग शरीरों पर स्वात्म ताजात्म वेदनाथ जो तेजस है जीव उनको भी क्या कर रहा है वो मैं करके अभिमान कर रहा हूं स्वात्म ताजा स्वपदम शुद्धमी स्वश्ध ज्ञापन करता है वो तो ईश्वर भी अशुद्धि को प्राप्त कर गया मायावचि स्वात्म मेरा यह ऐसा ग्रहण कर लिया ना तो भेद बुद्धि हो गई सही है ईश्वर से पढ़कर संशये कहते हैं स्वात्मना वेदनाथ ज्ञान समुती अपने साथ उन सारे उपाधियों का एकता कर लिया है एकता पूर्व ज्ञान कर लेता है ऐसा मई हूं करण कर लेता है इसलिए ईश्वर का नाम पड़ जाता है समस्टि कहते हैं तथा मन ईश्वरा धन्य जीवाहा ईश्वर से भिन्न जितने जीव है तू मे किंतु क्या कर रहे हैं तथा ऐसा नहीं करते बल्कि इतना होता है विचित्रता संसार में देखो एक पति पत्नी बात कोई संतान नहीं था उन्होंने या उत्तरांचल में एक संस्था गोद ले सकते हैं वो लोग क्या होता है अनाथ तो बच्चे ऐसे जो होते हैं जन्मा जन्मते ही बच्चे माँ मर गई और बच्चे को बाप संभालना नहीं चाहता है किसी ऐसे को देना चाह रहा है ऐसे बच्चों को इकट्ठा करते एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनके जिन तक कोई बच्चा नहीं वो हमसे संपर्क करें और हमसे गोद में बच्चे को गोद यस सकते अभी भी हुआ समारोह यहाँ इसके हर वर्ष होता है हर साल करते हैं एक पति पत्नी ऐसे ऐसे समारोह में जाकर एक बच्चे को गोदी और गोद में ले बड़ा होते गया करीब छह साल हो गया था इस बीच पता नहीं भाग्य ऐसा कुछ जगह भगवान की जिसमें चित्र कृपा हुई वो मां बन गई गर्भ हो गई और जो गोद ली थी अब वो उस शरीर गर्व से बचा हो गया दो हो गए ना अपने गर्भ से उत्पन्न एक और एक गोद का लिया हुआ पहले गोद का ले इतना हद से बड़े प्यार कर अपने प्राण कैसे प्यार अब अपने पोक्ष जब बच्चा गया अब उसके नफरत हो जाए तो गोला बच्चे को इस न ढंग से कपड़ा देना है ना कुछ देना खाना पीना नहीं पूछना मर जाए को अच्छी बात हो ऐसे सोचो। कि बच्चा बचा गया ना अब इसमें अपना आत्मत्व तो आ गया अब उसमें पराया आत्मा दिखाई भी देना व्यक्ति की बुरा हालत हो जा बुरी चीज है उस एक बच्चे की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हुआ और वो बच्चा थी लेकिन देखो छह साल हो गया था उस बच्चे की समझदारी आ गई थी, थी, थी वो बच्चा आश्रम में आते थे वो लोग एक बार ऐसे किसी जो आए उसके बाद वो छोटा जो उनका गोद का जो जन्म का बच्चा था उसको शौच लग गया तो वो औरत बाहर ले गई और वो को भी बुलाई पति को भी वो भी चला गया कोई छोटा बच्चा अकेला मेरे सामने अब खिड़की को जान के देख रहा है वो दोनों तो दूर है वो व्यस्त है दिमाग़ इधर नहीं उनका मेरे पास आके बोलता है गुरु जी आप मेरे को रख लो मैं क्या बात, क्या बात क्या तुम ये लोग मेरे को अब देख रहा ही नहीं चाहते मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते वो ऐसा मारते भी हैं, पिटते भी है जो मर्ज है कोई बात नहीं व्यवस्था देखेंगे तुम्हारे के लोग आगे उस चले जाने के बाद बाद कुछ दिन में बच्चे बच्चे का फोन आया कि कैसे जो बच्चे की तरफ तेज दिमाग था वो पता लगाया उस संस्था को संपर्क करा जिन्होंने इसको गोद दिया वो सब खबर है मैं कैसे इनके घर पहुंचा गोद लिया गया और पता लगा संस्था को संस्था को से संपर्क किया संस्था से पता चला आया उसने मैं किस घर का पैदा हुआ, हुआ। फिर वो मामा से संपर्क किया असली मामा से कितना तेज बालक है छह साल का बच्चा और से मामा आए और उसने अपना रोया धोया और कब मेरे को वापस ले गया किस घर में अब नहीं जी सकता मैं पढ़ सकता हूँ ना कुछ देखिए नौकर से भी खराब हो गया मेरा हाल फिर वो मामा मैंने उसको ले लिया नैनीताल का बच्चा गोद है, ये गोदादा हो जाता है जिसमें आपके तो अभिमान हो जाता है ना दूसरे को पहले आत्मा अभिमान किया था तो अपने प्राण से ज्यादा उसको प्यारा था अब उसमें से अभिमान हट गया जिसमें अभिमान आ गया वो प्राणों से बढ़कर हो गया दूसरा प्राण से सब कुछ अभिमान का खेल है ये मेरा है जिसको आप मेरा करके ग्रहण कर लेते हो उसको तो पूरी पूरी ताकत ता करके संभाल और शाम भर के लिए माल मज मेरा नहीं है उसके बस ऐसी उपेक्षा हो जाती है उसको देखना ही पसंद तीसरे आचार्य शंकर कहते हैं सबसे ज्यादा मेरा पन किसमें है आपका अपना शरीर इसलिए शंकराचार्य का जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है उसको वेरांगे ही देखा है बाकी सारा संसार से वैराग्य हो तो भी कहते वेदांत तो उसके लिए बचेगा नहीं शरीर का अभिमान है तीन चीजों तो फिर वो मुक्त नहीं हो सकता ये गारंटी करते हैं संग्राचार शरीराभिमान क्या बना और शरीराभिमान के कारण से जो संज्ञा पड़ रही है नहीं आत्मा है आप कारण शरीर काभिमान करना प्राप्त पड़ गया तो ब्रह्म थे ना आपका तो नाम ब्रह्म था आपका आत्मा थे आप परमात्मा ही थे ब्रह्म ही थेमान कर लिया तो शरीर का अपमान किया सुश्वर्य का नाम तेजस ना पड़ गया सुश्वर का अपमान कर विश्व हो गया श्राष्ट्र दृष्ट किया आपका नाम विश्व बन गया तो आपका तीन नाम हो गया विश्व तेवर प्राग्ध ऊपर से आपके माता पिता ने गौर में और अब दे तो शास्त्री नामों को भी भूल गए और लौकिक जो नाम था या किसी देवदत्त उसी में अभिमान कर दिया कितनी रसनता है अपनी शास्त्रीय नामों को भी हम भूल गए आप तो दिन से पूछो आपका नाम विश्व है या नहीं गो विश्व क्या होता है विश्व तो सारा संसार विश्व परिषद बोलेगा वो उसको पता ही नहीं उसका नाम विष्ण है असली नाम उसका विष्ण है बाद में ना पड़े एक देवदत्त वगैरह जब पैदा हुआ शरीर को क्या बोलेंगे हम विश्व तेजस यह अभिमान बढ़ता है यहां पर कैसा हो रहा है ईश्वर को समस्तलिंग शर्वंका सारा का सारा तेज शरीरों का स्वात्ता की वैसे कर रहे हैं स्वात्मना ताजात्म से मैंने एकत्व से वेदनाथ तो अपनी आत्मा के साथ उन सारे शरीरों का एकत्व का आवेदन कर ले अपने ज्ञान कर लेता है तब तो उसका नाम समी पड़ जाता है ऐसा ना हमको समस्ती सृष्टि अलग कुछ नहीं होती क्या आप बोल रहे समस्ती सृष्टि पहले होनी चाहिए बाल व्यक्ति सृष्टि आनी चाहिए नहीं समि कोई अलग है ही सकल व्यष्टियों का अभिमान होगा अपना रूप में ही ये सब हूं ऐसे ग्रहण कर लिया तथा ईश्वर ईश्वराधन जीवास्तु उस ईश्वर से अन्य जो जीव हैं उनमें क्या है इस प्रकार से सकल उपायों का अभिमान नहीं है में एकत्र नहीं है तादात्म वेदन से सकल उपायों का साथ तादात्म ज्ञान अध्यास नहीं हो रहा है कि एक उपाधि मात्र से कर लिया, तो वृष्टि संज्ञा, वृष्टि शब्द ने कथ्यंते तब उस जीवात्मा को वृष्टि नाम से भी कहा जाता है एवं लिंग शरीरम तदुउपाधि कौ तैजन गर्भव चर्शि सुन शरीर आदि उत्पत्ति सिद्ध ये पंचीकरण निरूपितुम आह इस प्रकार से सुख शरीर उसके अभिमान करने वाले और हरण गर्भ उनके जो संज्ञाओं का वर्णन हो गया और वैश्विक तो लिंग, लिंग शरीर की उत्पत्ति कर दी गई और उनके उपाधि उस उपाधि को अभिमान करने वाले तैज और हिंड गर्भ इन दोनों को दर्शा दिया गया अब स्थू शरीर आदि उत्पत्ति से द राज्यों का उत्पत्ति की सिद्धि के लिए पंचीकरण निरूपण तुम आहा पंचीकरण का निरूपण करने के लिए कह रहे हैं तुनर्भोग्य भोगाय तरज ने पंची करो भगवान प्रत्येकं प्रत्येक तदमने उन्हीं जीवों का अप्री कर्म फल को भोग करने के लिए अपने अपने पुण्य कर्म के अनुसार शुभ दुखारी को भोग करेंगे कैसे सूख शरीर में रहकर भोग नहीं होगा सूख शरीर प्यास भी लग जाएगा भूख भी लगेगा लेकिन खा नहीं सकते पी नहीं सकते तब क्या होता है, तो वाला आपकी हो जाता है। हम लोग क्या बोलते तब उसको भूत सवार हो गया तो भूत और कोई नहीं वो आप ही है आप ही भूत बन जाते हो तो शुभ शरीर नहीं रहता है सुख शरीर आपको नहीं मिला सूक्ष्म शरीर में आप घूम रहे हैं अभी कुछ ऐसा कर्म के कारण से आपको अभी शरीर का जन्म प्राप्त तो नहीं हुआ दूसरा तो बीच में भटक रहे हैं उस वह भूख प्यास लग गई तो क्या करेंगे किसी ने किसी पर सवार हो जाएंगे और वो खाएगा तो उसे आप खा रहे हैं वो पिएगा तो उसे आप पी रहे हैं वो वास्तव तो खेल खाता पीता नहीं ऐसे एक बार विश घटना हम लोगों देखा था बेंगलोर शहर में एक आदमी भूख सवार हो गया और प्यास उसको बड़ी पानी पीला चिल्ला एक बॉटल दिया दो जग तीन जग चार जग पिया जा रहा है पिया जा रहा है अरे पेट है कि क्या है फटावा ड्रम भी है कहा जा रहा है पानी पूरा देर पिया जा रहा है वहां घरों में क्या होता है गरीब घरों में टंकी फैंकी तो होती नहीं कितना टैंकी भरेंगे पानी कहाँ भरेंगे पानी आती नहीं टंकी तो चढ़ता भी नहीं तो क्या करते हैं नल के पाइप डाल डूल ड्रमों में भर के ड्रमों में बड़े एक ड्रम पूरा पिला दिया आदमी का प्यास कहा गया पानी? तो बीमारी हो गई इतना पानी प्यासी नहीं डॉक्टरों के पास डॉक्टरों ने डाल दिया ग्लूकोज इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ा लिया वो भी दस बीस हजार खा गया हर बिल बना लो तो कौन बिना ग्लूकोज से भूत रहा है आदमी थोड़े आदमी स्वस्थ ऐसे कुछ नहीं है हो तो इंजेक्शन दे सो, सो जाने के लिए दो तीन के घंटे बाद, वो चला गया। पीना था, देखता है क्या मैं कहा हॉस्पिटल में क्यों आ गया घर वाले से पूछा गया हमको क्यों गया ये क्या कर रहे हो ठीक ठाक हूँ मैं सोया था तुम्हें तो यहाँ पटक दिया कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं जम भर पानी पिया मैंने कहा पिया मुझे पिए नहीं मेरे को प्यास लग रही है, मुझे पानी बुलाओ बोल और दो गिलास पानी पी पीस सारा भूत आत्मा जो होता है ना पूरा उसको हजम कर जा रहा था ना वो अब आप हजम करने वाले नहीं है मुझे भूत हजम कर रहा है सामर्थ्य गया सारा आप हजम कर गया वो हजम कर अब इस शरीर का विमान करने वाला जब बैठा वापस आ गया इसमें इसको दबा करके वो अभिमान कर रहा था इसी शरीर को शरीर मान लिया ना तो। इस शरीर के द्वारा वो अब हजम कर लेगा वो यही तो उसकी विशेषता है भूतों में वो सामर्थ्य उनका है ना उस शरीर की सामर्थ्य इतनी है वो जब इस पर अभिमान कर जाएगा वो कर लेगा अब मान लीजिए कोई क्षत्रिय तगड़ा शरीर आप जब ब्राह्मण घर में थे ब्राह्मण शरीर होकर भर गए आप अब ब्राह्मण सुख शरीर थोड़ी है सुख शरीर का ताकत इस शरीर से कोई समझ नहीं है ना अब क्षत्रिय शरीर में प्रवेश कर गया तो उसकी ताकत जब ब्राह्मण शरीर की ताकत जैसे रहेगा कि और तगड़ा रहेगा तगड़ा तो ऑटोमेटिक हो गया और निर्भर होगा उसके कर्मों के आधार पर यदि उस शरीर में जैसा कर्म करके उसको भुगतना है वो कर्म क्या कर उस शरीर उसको लाभ देगा जैसे देखो भूत सवार ना भी हो एक रोग है भस्मक रोग क्या रोग है भस्मक रोग आयुर्वेद वर्णन आता है वैसे आज भी जितना भी खिलाओ उसका हड्डियेगा आज शरीर में कुछ नहीं लगता और कभी उसका पेट भरता नहीं पेट भरेगा ही जितना भी खिला दे जाओ खिला दे जाओ खिला दे, दे थकेगा खाते हुए लेकिन वो कभी नहीं कहेगा मेरे पेट भर गया और थक करो पांच भूख लगी फिर लाओ सारा कहा गया बीस रोटी खाया भस्मक रोग होता अब वो कहा गया वो ऐसा अग्नि अग्निवलक्षण रहता है उसका जो भी डालो क्षण भर में रात होगा इधर उसके पेट भरते ही ऐसे भूत प्रेत आत्माओं के अपने कर्मानुसारण उनको ये सामर्थ्य होता है जिस पर सवार हो जाएंगे इस तरह खाना पीना खा पी लेंगे सारा उससे इस शरीर को कोई असर नहीं करता इस शरीर को पता भी नहीं चलता पानी में डाला गया था ये तो आज आदमी जगने के बाद बोला मैंने पानी नहीं पिया तुम करो मेरे ड्रम भर पी गया इतना ग्लूकोज बॉटल पी गया मैं कहा इतना ग्लूकोज नहीं पिया न ग्लूकोज शरीर में लगा मेरे को न न पानी पिया पानी नहीं पिया तब उसको दो ग्लास दिए तो उस भूतावेश न्याय इसी को बोलते भूतावेशन इसी तरह पर भूतावेश आवेश अभिमान किया जा रहा है इसीलिए क्या करना पड़े चित्रिलिंग शरीर वाला जीवात्मा है इनको अप्रिक्रम फल भोग करने के लिए इनको स्थल शरीरों की जरूरत है भोग्य भोगायतन जन्म भोग्य अन्न चावल दाल वगैरह भोग्य और भोग का आयतन शरीर और भोग आयतन के जन्म उनकी उत्पत्ति के लिए पंची करो भगवान, भगवान क्या करते अपीकृत पंच भागवतों को पंचीकरण करते आकाश अलग है वायु अलग है जल अलग है अग्नि अलग है पृथ्वी अलग है उनको मिक्सचर कर देगा स्थल पृथ्वी स्थूल जल स्थल वायु जिसको हम खाने पीने लायक जल बन जाएगा ने पीने लायक अन्ना आदि बन जाए वैसे चीजें बनाने के लिए उन्होंने क्या किया पहले वेदाधिकम प्रत्येकम पंची आकाश आदि इन समस्त प्रत्येक वस्तुओं को पंचभूत से विलीन कर दिया और पंच महाभूतों को पैदा भगवान ऐश्वर्यादि गुण शब्द का संपन्न ऐश्वर्यादि छह गुणों से संपन्न वह जो परमेश्वर पुनः हाँ पुनर भी बारम्बार पैदा किया जा रहा है है ना जो पैदा करते करते सुख शरीरों को पैदा कर दिया और आप क्या कर रहा है तेजाम जीवा नाम उन जीवों को भोग देने के लिए अर्थात अपना कर्म फल भूता सुख दुख पुण्य पाप का जो फल है सुख दुख आदि का भोग करने के लिए भोग्य भोगाय जन मानी भोग्य क्या है भोग्यशिया दे है भोगायतन जा। क्या जो भूत पंचक थे उनको प्रत्येकम एक एक करो दी एक अन्य अन्य चीजों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसको पंचीकरण प्रक्रिया कल बताएंगे कैसे पंचीकरण होता है वो अपंचीकर मतलब गया अपंचात्मक को पंचात्मक बना दिया गया अपंचात्मक पंचात्म संपद्यमान करो थी, थी पंची कर। जो अपचात्मक था अलग अलग एक एक अकेला अकेला था उनमें क्या कर दिया अन्यों को मिला दिया मिलाकर उसे पंचात्मक बना दिया जैसे अलग अलग सब्जियां थी और इसका थोड़ा काट दिया उसका थोड़ा काट दिया उसका थोड़ा काट दिया सब मिला दी, मिला एक में मिला दी, उसे एक की मात्रा ज्यादा रख दी बाकी चार की मात्रा थोड़ा थोड़ा थोड़ा डाल दिया ऐसे मिक्सचर करने का नाम पंचीकरण होता अब पंचात्मक एक को पंचात्मक कथा संपादन करने को कहते हैं पंचीकरो दी कैसे होता है वो